रामायण में चार भूमिका है रामायण की चार भूमिका जैसे भागवत के छह प्रश्न है ऐसे रामायण की चार भूमिका है सबसे पहले रामायण की भूमिका है अयोध्या अयोध्या क्या है बोले रामायण की भूमिका अयोध्या है बुद्धि बुद्धि किसको कहते हैं पहले इस बुद्धि ने क्या कहा बोले राम राजगति पर बैठेगा लेकिन बाद में बुद्धि क्या हो गई घूम गई बोले नहीं राजगति पर नहीं बैठेगा वन में जाएगा तो ये है रामायण की पहली भूमिका वो है बुद्धि दूसरी रामायण की भूमिका है चित्रकूट लोहार के बाद शिला होती है ना विशाल शिला लोहार जब लोहे को गर्म रखकर उस पर रखकर ढेर हथोड़ा मारता है अरे जिस लोहे को हथोड़ा मारता है वो ऊपर नीचे मुड़ जाएगा पर लोहे की शिला को कुछ नहीं होने वाला तो वो रामायण की भूमिका चित्रकूट जहां पर भजन करने से इतना प्रभाव हो जाता हैगा कि जहां पर से मन हटे ना भगवान के चरणों से उसे कहते चित्रकूट और रामायण की तीसरी भूमिका है दंडक मन दंड करने क्या है बोले दंड करने वो भूमि है रामायण की वो भूमिका है जहां पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए सूर्य आई आई थी अपने बेटे को ढूंढने के लिए पर क्या हुआ बुद्धि भ्रष्ट हो गई राम जी के चक्कर में लग गई और इसी भूमि पर जो है सीता जी की बुद्धि भी घूम गई थी क्या कहती हां लक्ष्मण में जानती हूँ तुम मुझ पर गलत दृष्टि रखती हो तो जहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसको बोलते दंडक वन और अंत में जो रामायण की भूमिका हुआ लंका यानी के अहंकार कितना समझाया भाई बंधुओं ने रावण को पर नहीं समझा राम को उसके अहंकार नहीं मार दिया तो ये रामायण की चार भूमिका है तो प्रभु कहाँ पहचे चित्रकूट पहुंचे और यहीं चित्रकूट पर हनुमंत लाल जी की कृपा से संत तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए थे एक समय हनुमंत लाल जी जब चित्रकूट पर आए श्री संत तुलसीदास जी से मिलने के लिए तो तुलसीदास जी गदगद हो गए कि मुझे जो है वो राम भक्त हनुमान के दर्शन हो गए प्रभु का तो कभी दर्शन होता ही नहीं है चलो ना, चलो हनुमान तुम्हारा हो गया हनुमान जी ने कहा कैसी बात करो ऋषिवर नित्य आपके यहां राम जी आते और आप उनको चंदन का तिलक भी लगाते दोनों भैया को बोले हाँ बोले हाँ बोले आज भी आएंगे बोले आएंगे क्या तो हुआ ये राम जी लक्ष्मण जी आए संतु चंदन भी लगा रहे हैं पर उस समय हनुमंत लाल जी ने कहा कि आ तो मिलन हो जाना ही चाहिए तो उस समय हनुमंत लाल जी तो का रूप धारण कर कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक टेक रघुवीर जब ये चौपाई गाले तो तुलसीदास जी ने तुरंत राम लक्ष्मण जी के चरणों में महाराज प्रणाम किया और चंदन लगा दिया और हनुमत लाल जी की कृपा से जो है संत तुलसीराज जी को राम जी की प्राप्ति हो गई हम भी हनुमंत लाल जी के चरणों में आज नमन करते हैं और तो मास की आज पहली तिथि है कि साहब और राम जी आगे मजे की बात ये कि तो हनुमान जी की कृपा राम जी की कृपा भरस रही है हम भी हनुमंत लाल जी के चरणों में इस पावन उत्सव पर इस पावन तिथि पर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने तुलसीराज जी पर कृपा करी और पतितों पर कृपा करी हम पतितों पर भी हनुमंत जी आप कृपा करें हमें भी शुद्ध भक्ति का वर दे दीजिए केवल राम जी की भक्ति चाहिए और हमें कोई कामना नहीं है कि बोलभक्त भगवान की जय अब प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट से आगे चित्रकूट पर ही आगे वाल्मीकि ऋषि के आश्रो पर गए भाई भगवान वाल्मीकि ऋषि महाराज जी को चरणों में प्रणाम किया स्वामी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हे स्वामी जी महाराज आप बताओ मैं कहा जाऊं स्वामी जी ने कहा महाराज जी तो बड़ी विचित्र बात आपने पूछ ली कि कहा जाऊं पूरा जगत ही आपका है आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं अब मैं आपको क्या मार्ग बताऊ आप तो घटगढ़ वासी हो तो यहां पर जो है स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया कि प्रभु आपका कहां कहां वास है कौन कह रहे स्वामी बालकृष्टि महाराज बोले प्रभु आपका वास तो कानों के अंदर भी है किन कानों में वास है आपका जो कान आपके दिव्य कथाएं सुनते प्रभु आपका तो वहां भी वास है दूसरा आपका नेत्रों में वास है हे प्रभु जो इन इन नेत्रों से आपके स्वरूप का दर्शन करते हैं आपके धामों का दर्शन करते हैं आपके भक्तों का दर्शन करते हैं प्रभु उन नेत्रों में आपका वास है तीसरा जीवा में आपका वास है जो जीवा निरंतर प्रभु आपकी कथा का रसा स्वादीन करती है आपके नाम का जाप कीर्तन करती है उस जीवा में प्रभु आपका वास है और चौथा आपका नासिका वास है प्रभु जो नासिका आपके चरणों में चढ़ी तुलसी सुगंध सुगते हैं आपके चरणों में चढ़ा पुष्प को जो सुगते हैं और नासिका के प्रभु आपका वास है और पांचवा मस्तक के अंदर जो चित्त आप में ही जुड़ा रहता हैगा आप ही चिंतन करता उस चित्त के अंदर प्रभु उस मस्तक में आपका वास है छठा आपका हाथों में वास है जो हाथ आपका पूजन करते हैं आपके नाम में ताली कीर्तन में ताली बजाते उन हाथों में प्रभु आपका वास है और सातवा आपका चरणों में वास है जो चरण जो है सदैव आपके तीर्थ धामों में जाते हैं और आपकी कथाओं में जाते उन चरणों में आपका वास है प्रभु मैं कहाँ कहाँ आपके विषय में बताऊँ तो उस समय जो है श्री वाल्मीकि स्वामी जी जो हैं वाल्मीकि स्वामी जी ने इस प्रकार से सुंदर भगवान की स्तुति करी आपका कहाँ कहाँ वास है ये बताया और उसके बाद जो है आप आगे पंचवटी की ओर जाइए तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी स्वामी जी से विदा होकर चित्रकूट पर लक्ष्मण जी ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया आगे चलकर भक्त वत्सल भगवान की जय इस तरह से सुमंत्र जी जो हैं वो दो दिन बाद अयोध्या पहुंचे सुमंत्र जी पहुंच तो गए थे सवेरे में ही मतलब अंधेरा होने में कुछ घंटे थे समय था तो दिन में गए नहीं नगरी में कि मैं, मैं जनता को क्या जवाब दूंगा क्या कहूँगा रात्रि होने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही रात्रि हुई तो उस समय जो है वो दशरथ जी के पास गए और उस समय दशरथ जी महाराज जी कौशल्या मैया के भवन के अंदर गए उस समय दशरथ जी ने जब सुमंत्र जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए पूछ रही सुमंत्र तुम लाए नहीं राम लक्ष्मण सीता जी को बोले नहीं प्रभु उन्होंने गंगा पार कर लिया है तो कोई संदेश बोले राम जी ने आपके चरणों में प्रणाम किया है और पिताजी से कहना कि हे पिताजी मैं आपका पुत्र हूं तो मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा और महाराज उस समय क्योंकि मैं आपका सेवक हूं जबकि मुझे राम ने अपनी सौगंध दी थी लेकिन प्रभु राम जी का सेवक मैं आपका सेवक हूं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं पर तो लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे तो जब ये कहा कि राम जी ने अपनी सौगंध दी थी तो दशरथ जी ने कहा आप मत सुनाइए बस अब मुझे जो है वो मुझे जो है बहुत गर्व हुआ अब मुझे किसी प्रकार के कोई चिंता नहीं है कि लक्ष्मण जैसा भक्त उसका सेवक हैगा इस तरह से दशरथ जी महाराज जी बहुत विलाप किया और दशरथ जी ने कौशल्या को एक बात बताई आज क्योंकि दशरथ जी महाराज जी का विवाह तो हो गया था दशरथ जी के संताने नहीं थे तो ये भवाड़